विदापूर्व यो वै वे वेद प्रणोति तस्म तंगदु प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओ स शांति शांति ही। शंक्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः। गुररात्मे मूर्ति विभागिने यो व्याप्त व्यादेहाय नमः नम शांति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार ने यहाँ पैतीसवे वाक्य तक उत्तरार्ध में जो अनात्म तत्व है उनका निरूपण किया उनके उत्पत्ति का प्रकार बताया और उन्हें अनात्म रूप उपाधि में अविद्या तथा अविद्या का कार्य सूक्ष्म स्थूल शरीर उपाधि से युक्त चैतन्य को जीव कहा गया मायोपाधिक चैतन्य को कहा गया ईश्वर यदि उपाधिभूत अविद्या तथा माया को चैतन्य के छोड़ दे तो चैतन्य ही चैतन्य है और वह चैतन्य मैं ऐसा करामलकवत अनुभव ये होने पर जी जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति हो जाती है जब तक जीव ईश्वर भेद ज्ञान है तब तक संसार बना हुआ है और यह जन्म मरणादि रूप संसार तथा उसका मूलभूत जीव ईश्वर भेद कल्पित है जीव के द्वारा उसकी निवृत्ति होगी चिदानंद स्वरूप मैं हूं इस ज्ञान से चिदानंद स्वरूप मैं हूं इस परमात्मा को अनुभव के प्रति प्रमाण है शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण में जो ज्ञान कांड है वेद का उपनिषद शब्दित वह आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का प्रतिपादन कर रहा है ज्ञापन कर रहा है इसलिए शब्द प्रमाण में भी वेद के कर्म कांडात्मक प्रकरण को जीव ईश्वर अभेद में प्रमाण नहीं माना जाएगा वह तो आत्म भेद का प्रतिपादक है आत्म एकत्व का नहीं। इसलिए वेद का जो ज्ञान कांड हैं वेदांत हैं उन्हें ही उपनिषद पराविद्या इत्यादि शब्दों से कहा जाता है उनमें प्रधान हैं यानी उपनिषदों के जितने वाक्य हैं उनके अवांतर दो भेद हो जाते हैं महावाक्य और अवांतर अवांतरवाक्य महावाक्य कहा जाता है जीवेश्वर के अभेद को बताने वाले वाक्य को भले ही कलेवर में छोटा हो जैसे यहाँ पर तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मी प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म ये चार वाक्य लिखे हैं ना छोटे छोटे हैं किसी में दो पद किसी में तीन पद लेकिन ये महावाक्य है और बृहदारण्य में देखोगे कोई कोई वाक्य तो एक एक पेज का है लंबा लेकिन उसे महावाक्य न कह करके कहा जाएगा अवांतर वाक्य महावाक्य है ईश्वर के अभेद को बताने वाला जिस वाक्यार्थ ज्ञान का प्रयोजन परम पुरुषार्थ मोक्ष है वह महावाक्य और जिस वाक्यार्थ के ज्ञान का फल तत्वशादी महावाक्यार्थ ज्ञान है उन्हें कहा जाएगा वाक्य। तो तत्वशादी महावाक्यार्थ ज्ञान में कारण कौन बनेगा त्वम पदार्थ ज्ञान तत्पदार्थ ज्ञान क्योंकि नियम है ना कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम ये नियम है तो त्वम पदार्थ ज्ञान तथा तत्पदार्थ ज्ञान माना जाता है तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान का कारण तत्वशी वाक्यार्थ ज्ञान है फल किसका तत्त्वम पदार्थ ज्ञान का इसलिए तत्त्वम पदार्थ का ज्ञान कराने वाले जो वेदांत वाक्य उन्हें कहा जाएगा अवांतर वाक्य या तो वे ईश्वर के स्वरूप को बताएंगे या तो जीव के स्वरूप को बताएंगे तो तत्पदार्थ ईश्वर के भी और तुम पदार्थ जीव के भी दो स्वरूप हैं जीव के दो स्वरूप हैं सोपाधिक निरूपाधिक ईश्वर भी सोपाधिक निरूपाधिक तो जो सोपाधिक स्वरूप है जीव और ईश्वर का वह अवांतर वाक्यों का वाचार्थ होगा और उन वाचार्थों का अभेद तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान नहीं कहलाएगा तुमसी तो तो वाक्यर्थ नहीं है वो अपितु जो तुम पद का लक्ष्यार्थ तदपद का लक्षार्थ है उपाधि रहित चैतन्य निरुपाधिक चैतन्य उस निरूपाधिक चैतन्य का स्वतः कोई भी परस्पर विरोधी धर्म नहीं है तुम पद लक्ष्यार्थभूत चैतन्य में तथा तत्पद लक्षार्थभूत चैतन्य में कोई भी परस्पर विरोधी धर्म न होने से दोनों का स्वरूप स्वयं प्रकाश चेतन एक होने से उनका अभेद लक्ष्यार्थ का त्वमपद लक्ष्यार्थ तत्पद लक्ष्यार्थ का अभेद तत्वसी वाक्य से नहीं होता है होना का मतलब है नहीं था वो बनना तो प्रमाण किसी अर्थ का जो स्वरूप नहीं है अपने उसको निष्पन्न करता हो ऐसा नहीं फिर तो कारक बन जाएगा कारक का काम है जो जैसा नहीं है उसे बनाना ऐसे तोमपद लक्षार्थ तत्पद लक्षार्थ का आभेद पहले से नहीं है उसे तत्वसी वाक्य अभिन्न कर देता है तत्पद लक्ष्यार्थ तोमपद लक्षार्थ को ऐसी बात नहीं है लक्षार्थ का अभेद स्वतः सिद्ध है वास्तविकता है वे चैतन्य एक ही है वास्तविक अर्थ को जिज्ञासु के सामने उपस्थित करना जिज्ञासु को बताना वास्तविकता का ज्ञान कराना यह प्रमाण का फल है चक्षु चक्षुंद्रिय अपने विषय भूत लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र है तो लाल को सफेद करके नहीं बताता सफेद को लाल नहीं बताता जो वस्त्र जैसा है वैसा चक्षु इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण बताएगा ऐसे तत्वमसी वाक्यार्थ भी तत्पदार्थ और तुम पदार्थ में जो वास्तविक अभेद है स्वतः सिद्ध अभेद है उसका ज्ञान अज्ञानी को नहीं है वो कराएगा वास्तविकता का ज्ञान जिसके बुद्धि में वास्तविकता का अज्ञान है और उसके कारण जो अलग अलग समझ रहा है जीव ईश्वर को तो तत्त्वों से वाक्य ये बताता है लक्षणा से जो निरूपाधिकम पदार्थ तथा निरूपाधिक तत्पदार्थ है ये वस्तुतः एक है और उनमें परस्पर ऐक्य संबंध है अभेद संबंध है यह तत्वशी वाक्यार्थ होगा और उस तत्वसी वाक्यार्थ का मय के रूप में करामलक साक्षात्कार भेद को मिटाएगा जीव जीव और ईश्वर का भेद न रहने से संसार भी नहीं होगा जब तक भेदक ज्ञान है तभी तक संसार है ना ये ज्ञान होता है किससे अभेद ज्ञान यानी वास्तविकता का ज्ञान जो बताया आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य है उनमें वाचार्थ का अभेद रूप जो वाक्य में तात्पर्य अर्थ है वो अनुपन्न है को लेकर के तो लक्षार्थ का अभेद ये है तात्पर्याथ और उसकी अनुभूति हो हो गई है जिन्हें उन्हें कहा जाता है जीवन मुक्त ये यहाँ पर कहा गया कि एवं वेदांत ही गुरु सद्गुरूपदेश भूत ये शाम ब्रह्म बुद्धि बुद्धिपन्ना ते जीवन मुक्ता उच्य तो जिन्हें गुरूपदेश से वेदांत वेदातवाक्य द्वारा अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो गया वे जीवन मुक्त कहलाते हैं अब जीवन मुक्त कहो या स्ित प्रज्ञ कहो ज्ञानी भक्त कहो या त्रिगुणातीत कहो नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक है तो जिज्ञासु ने लक्षण पूछा कि ननु जीवन मुक्त कह जीवन मुक्त किस लक्षण से लक्षित होता जैसे अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि केशव किम किमा भीस, किमा उचेत किमा व्रजेत किम तो स्थित प्रज्ञ कौन है समाधि अवस्था तो समाधि का मतलब आंख बंद करके प्राणों को ब्रह्मरंध्र में पहुंचा करके बैठा हुआ नहीं वेदांत की समाधि का मतलब है सर्वत्र ब्रह्मदर्शी जिसे गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ आंखें खुली है चल फिर रहा है जैसे आप हम बैठे हैं ऐसे ही वो बैठा मिलेगा लेकिन ज्ञान नेत्र खुला होने से अंदर के ज्ञान नेत्र से कहो विवेक से कहो वह अध्यस्त जो द्वैत हैं इनको उनके अधिष्ठान रूप परमात्मा से अनन्या ही देखेगा अन्य नहीं देखेगा अन्य अनुभव नहीं करेगा ऐसा महात्मा स्थित प्रज्ञ है जीवन मुक्त है वही यहां पर भी बता बता रहे हैं कि यथा देहो अहम पुरुषो अहम ब्राह्मणों क्षत्रियोह वयसोहम शूद्रोहम अस्मी दृढ़ निश्चय तो अविवेकि का जैसे यह दृढ़ निश्चय याने अनात्मा में आत्मा भिमान रूप अहंकार होता है किसमें अविवेकी में वह देह से अनन्य ही अपने आप को समझता है अहम देहोस्मी यानी मनुष्य देह यदि मिला है पूर्वार्जित कर्मों का फलोपभोग करने के लिए तो अपने आप को मनुष्य समझता है तो मनुष्यत्व यह देह का धर्म है स्थूल शरीर का धर्म है और उस स्थूल शरीर में अविद्या से तादाद में अभिमान करके मैं मनुष्य हूं ऐसा अपना स्वरूप समझता है देह कोई और फिर मनुष्यों में भी मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं ऐसे अवंतर भेद करता है फिर चार भेद भी करता है अमांतर अलग अलग तो स्त्री पुरुष ये भी सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं स्थूल शरीर का ही धर्म है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र ये जो वर्ण चतुष्टय है आश्रम चतुष्टय है यह भी स्थूल शरीर के धर्म है तो पहले स्थूल शरीर में अपने वास्तविक सच्चिदानंद रूपता के अज्ञान के कारण तादात्म अभिमान कर लिया फिर उसके कारण जो अवांतर यानी मनुष्यत्व शरीर के मनुष्यत्व धर्म के व्याप्य पुरुषत्व स्त्रीत्वादि धर्म है इनको भी अपने में समझ रहा है व्यापक को अपने में समझ रहा है तो फिर व्याप्य रहेगा ही ना तो ये ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं वैश्य हूँ मैं शूद्र हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ मैं गृहस्थ हूँ मैं वानप्रस्थ हूँ मैं सन्यासी हूँ ये अभिमान दृढ़ होता है किसमें अविवेकी में और व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक प्रमाण के रूप में इसे स्वीकार भी किया जाता है व्यावहारिक प्रमा है ये यदि मनुष्य में है तो मैं मनुष्य हूं यह व्यवहार अवस्था में प्रमा रूप माना जाता है यथार्थ ज्ञान माना जाता लेकिन परमार्थ दृष्टिया यह अध्यासी हैं, भ्रांति ही है अज्ञान ही है और यह दृढ़ अविवेकी का दृष्टांत बनेगा ज्ञानी के लिए वो दृष्टान्त दो प्रकार का अन्वयी दृष्टान्त व्यतिरेकी दृष्टांत और एक तीसरा प्रकार होता है केवल अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत एक एक केवल अन्वयी केवल व्यतिरे की और अन्वय व्यतिरकी तो यहाँ पर केवल की दृष्टांत तो हुआ कि अज्ञानी का देह में अन्य अनात्मा में आत्माभिमान जैसे दृढ़ है ऐसे ज्ञानी में भी आत्माभिमान होता है लेकिन अनात्म विषयक नहीं ज्ञानी के आत्माभिमान का यानी अहम वृत्ति का आलम्बन होता है उसे बताया जा रहा है क्या नहीं होता है और कौन सा स्वरूप ज्ञानी के आत्माभिमान का विषय होता है इसे दार्ष्टान के रूप में बताया जा रहा है तथा नाह्मणों ना न ना क्षत्रियो न वैश्यो न सूद्र न पुरुष हरे उपलक्षण है बाकी जितने भी अनात्म पदार्थ को लेकर के अभिमान अविवेकी में दृढ़ देखे जाते हैं उन सब अभिमानों का उपलक्षण माना जाएगा और वे अनात्मा में आत्मा अभिमान रूप अहंकार मात्र यहां पर बताया जा रहा है निषेध के रूप में हे के रूप में शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित पदार्थ दो प्रकार के होते हैं हेय उपाध्यय कुछ हेय पदार्थ होते हैं हेय कहा जाता है त्याज्य को शास्त्र अनात्मा देहादि का कहो या पंचकोशों का कहो वर्णन कर रहा है आत्म रूप से त्यागने के लिए छोड़ने के लिए कि देहादि को ये अनात्मा है इसे आत्मा के रूप में मत स्वीकार करो यदि पूर्व जन्म के अभ्यास वशात अनात्मा शरीर त्रय मय के रूप में प्रतीत होते भी है तो उन्हें मय के रूप में छोड़ो ये बताने में उन शास्त्र वचनों का तात्पर्य है जो शरीर त्रय का पंचकोषों का वर्णन करते हैं आत्मा की उपाधि के रूप में तो वे हो गए है या। ऐसे शास्त्र ने देह के वर्ण आश्रम आदि भी माने हैं तो जब धर्मी अध्यास होगा तो धर्माध्यास होगा तो धर्मी जो शरीर त्रय है इन्हीं का आत्म रूप से त्याग जो करेगा तो फिर बाकी सब धर्म भी अनात्मा के आत्मा में जो आरोपित है ब्राह्मण आदि वे अपने आप छूट जाएंगे उस दृष्टि से यहां पर ये कहा जा रहा है कि ना हम ब्राह्मणों ब्राह्मणत्व धर्म का आश्रयभूत जो धर्मी है स्थूल शरीर वो मैं नहीं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय मैं के रूप में देह को विवेकी सत्य नहीं समझता सत्य उसका ये सत्य निश्चय नहीं होता परमात्मक निश्चय नहीं होता चारों वर्ण चारों आश्रम अवस्था आदि का अभिमान जैसे अविवेकी में दृढ़ होता है ऐसा दृढ़ अभिमान जिसमें नहीं है उसे कहा जाएगा अविवेक क्या नाम विवेकी ज्ञानी जीवन मुक्त इस दृष्टि से यहां पर कहा न पुरुष हो यहां तक और किंतु तो कहा कि ये अनात्मा मैं नहीं हूं तो हूं क्या फिर तो उपादे तु रूपे न कुछ पदार्थों को शास्त्र बताता है आत्मरूप से उपाधेय तो एक ही है निर्विशेष असंग चेतन उसे बताया जा रहा है उपादे आत्मरूप से ग्राह्य के रूप में तो किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप स्व्रकाश रूप सर्वांतरियामी चिदाकाश रूपोस्मी ये रूप मैं नहीं हूं किंतु नहीं हूँ ऐसा भी नहीं सुन्य हूँ ऐसा भी नहीं है अनात्मा शरीरादि रूप तो हूं नहीं तो शरीराधि रूप जो नहीं है अनात्म रूप वो शून्य रूप होगा फिर माध्यमिकों का यानी बौद्धों का जो शून्य है तो कहते है, नहीं ऐसा भी नहीं है शून्य रूप भी नहीं हूं तो किस रूप हो फिर तो अहम अर्थ के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले यानी निर्विशेषता को बताने वाले यहां पर पांच विशेषण बताए हैं अहम अर्थ के निर्विशेषता को बताने वाले पहला है असंग दूसरा है सच्चिदानंद रूप तीसरा है स्वयं प्रकाश रूप फिर चौथा है सर्वांतरयामी और पांचवा चिदा का स्वरूप इन पांच पदों के द्वारा आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वही मैं हूं अहम के आलंबन के रूप में जिसको ग्रहण करना है निर्विशेष आत्म स्वरूप को वो बताया गया अहम यानी आत्मा तो आत्मा कैसा है तो कहते असंगो अहम आत्मा का वास्तविक स्वरूप है असंग असंग का अर्थ है संग रहित संघ का अर्थ है संबंध संबंध हमेशा एक में होता है कि दो में होता है संबंध द्वैत में होता है एक में आप अपने कौन हैं? मामा हैं कि भांजे हैं? है हा? गुरु है कि शिष्य है अपने न तो मामा है न भांजे है न गुरु है न शिष्य है आत्मा तो एक है इसलिए गुरु शिष्य बनने के लिए भी दो चाहिए जो संबंध होता है द्विष्ठ कहलाता है संबंध को द्विष्ठ कहते हैं द्विष्ठ किसको कहते हैं जो जैसे आश्रमस्थ स्वस्थ आश्रम में रहने वाला आश्रमस्थ स्वयं में रहने वाला स्वस्थ दो में रहने वाला द्विष्ठ जो दो में रहता है द्वयो तिष्ठती थी जो दो में रहता है उसे कहा जाता है द्विष्ट संबंध हमेशा हमेशा द्विष्ठ होता है और एक होता है दुष्ट दुष्ट अलग है दोषवान को दुष्ट कहेंगे अद्विष्ट कहेंगे दो में रहने वाले को तो आत्मा कितने हैं परमार्थतः परमार्थत, हुआ? परमार्थत हुआ आत्मा एक ही है इसलिए एक आत्मा का परमार्थतः किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा क्योंकि दूसरा ही नहीं न तो आत्मा से विजातीय दूसरा कोई है न सजातीय है न स्वगत भेद है आत्मा में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा है ना। इसलिए आत्मा को कहा जाएगा आत्मा के समान सत्ता वाला दूसरा कोई ना होने से असंग ये दो में संबंध होता है लेकिन दो कैसे हो विषम सत्ता वाले नहीं समान सत्ता वाले तो आत्मा के समान सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे कि समान सत्ता वाले दो पदार्थों का आपस में संबंध बन सके दूसरी वस्तु होगी तो अनात्मा होगी और अनात्मा मात्र कैसा है वेदांत दृष्टि में मिथ्या एक तत्वबोध किसको कहा गया तत्व विवेक आत्मा ही सत्य है और तो सब मिथ्या है इस निश्चय को तत्व विवेक कहते हैं ना इस निश्चय का हेतुभूत जो विचार <coughs> उसे कहा जाता है तत्व विवेक इसलिए आत्मा से भिन्न होगा तो अनात्मा होगा और अनात्मा को तो कहा गया मिथ्या आत्मा सत्य है तो इसलिए इन दोनों में समान सत्ता तत्व तो न होने से मिथ्या जो पदार्थ होगा उसकी प्रातिभाषिक सत्ता होगी और जो सत्य वस्तु होगी वो तीनों कालों में रहेगी ऐसी एक ही वस्तु है तो आत्मा असंग है संग रहित है सी के साथ भी आत्मा का कोई पारमार्थिक संबंध नहीं है इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक वचन आता है असंगो ही अयम पुरुष ये जो पुरुष है आत्मा वह असंग है कब से असंग है आत्मा कब से असंग है, है? कितने वर्ष पे से असंग है आनाधिकाल से यानी हमेशा ही कब से है कहने से मान लो दस हजार साल पहले से कहेंगे कि बाद से असंग है और उससे पहले से था फिर तो नित्य नहीं हो जाएगी ना अस, असंगता तो उसकी असंगता स्वरूप है स्वरूप धर्म है स्वरूभूत धर्म नित्य होता नित्य वस्तु का वो कभी बदलता नहीं है जब द्वैत प्रतीत होता है उस समय भी वह असंग है वो तीनों कालों में रहता है असंगही। ये नहीं कि जब हमको द्वैत प्रतीत हो रहा है उस समय आत्मा की असंगता नहीं रहेगी द्वैत की उत्पत्ति से पहले रहेगी और द्वैत के विलीन होने के बाद रहेगी द्वैत के स्थिति काल में तो दो वस्तु है आत्मा और अनात्मा इसलिए असंगता नहीं रहेगी ऐसी बात नहीं है आत्मा की असंगता जिस समय द्वैत की भ्रांति हो रही है उस समय भी है क्योंकि समान सत्ताक पदार्थों का ही आपस में संबंध होता है रस्सी मंद अंधकार में किसी को सर्प के रूप में भास रही है कि और एक विवेकी व्यक्ति है उसे रस्सी के रूप में ही भास रही है रस्सी तो उस रस्सी का रस्सी में अध्यस्त सर्प के साथ कोई संबंध बनता है क्या यदि संबंध बनेगा तब तो रस्सी में विषैले सर्प का विष भी आना चाहिए और किसी को सुगंधि पुष्पमाला का भ्रम हो रहा है तो पुष्पगत जो सुगंध है वो भी रस्सी में प्रतीत होना चाहिए ना तो उसे सूंघते हैं तो न तो सुगंधी आती है उसमें और रस्सी को पकड़ते हैं तो न तो उसका कोई विष न उ काटती है न विष चढ़ता है इस प्रकार ये जो रस्सी है वो सत्य है सर्पादी कल्पित है उनका आपस में कोई वास्तविक संबंध नहीं बना और संबंध होता हुआ प्रतीत होता है यदि तो वो कल्पित संबंध होता है कल्पित तादात्म्य कहलाता है रस्सी से भिन्न होती हुई भी आ, होते हुए भी सर्प आदि सर्प इत्यादि में अभिन्नतया प्रतीत हो रहे हैं यदि तो वो उनका अभिन्नतया प्रतीत होना तादात्म्य संबंध है वो तादात में संबंध औपाधिक है कल्पित है ऐसे मैं मनुष्य हूं ऐसे स्थूल शरीर में तादात में अभिमान आज्ञान ने कर लिया तो फिर वो स्थूल शरीर जिसका शिष्य है उसे अपना गुरु समझेगा स्वयं को शिष्य समझेगा किसी का पुत्र है तो अपने को पुत्र समझेगा जिसका पुत्र है उसे अपना पिता समझेगा पुत्री भाव संबंध होगा गुरु शिष्य भाव संबंध होगा और जो मनुष्य शरीर से विपरीत अन्य शरीर है उनमें विजातीयत्व तो हैं गो, गो आदि में विजातीय भेद भी समझेगा और स्वयं में सावयवत्व है शरीर में तो हस्तपाद आदि अपने अवयव समझेगा तो स्वगत भेद भी रहेगा लेकिन यहां जिस आत्मा को असंग बताया जा रहा है वह आत्मा तो तत्त्वम पद का लक्षार्थ है चेतन मात्र है वह सावय न होने से स्वगत भेद रहित रहेगा इसलिए अवयव अवय विभाव संबंध भी नहीं बनेगा और दूसरा कोई सजातीय आत्मा भी न होने से चेतन उसके साथ कोई संबंध गुरु-शिष्य भावादि रूप नहीं बनेगा और विजातीय भी कोई अनात्म पदार्थ परमार्थ सत्ता वाला न होने से विजातीय भेद रहित भी होगा सजातीय भेद रहित भी होगा स्वगत भेद रहित भी होगा एक होने से असंग है तो ये कहा असंगो अस्मि, इति दृढ़ निश्चय रूप अप्रोक्ष ज्ञानवान जो होगा उसे कहा जाएगा जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ कभी अपने आप को किसी से संस्लिष्ट अनुभव नहीं करता किसी से संबंधी मैं हू किसी के साथ मेरा संबंध है ऐसा अनुभव नहीं करता वास्तविक संबंध नहीं मानता और सच्चिदानंद स्वरूप असंग है और उसका अपना स्वरूप है चेतन नित्य चेतन तथा नित्य ज्ञान सचिद का अर्थ है सत चित काम इसमें सत का अर्थ है नित्य और सदानंद यानी नित्य आनंद तो नित्य चेतन नित्य आनंद ही असंग आत्मा का स्वरूप है और ये दृढ़ निश्चय जिसका है वो है जीवन सो प्रकाश रूप आत्मा को नित्य चेतन स्वरूप है ऐसा कौन बताएगा यदि दूसरा कोई बताएगा तो घटादि जैसे परप्रकाश्य है पदार्थ दो प्रकार के होते हैं पर प्रकाश्य और स्वतः प्रकाश जो स्वतः प्रकाश से उनको स्वयं प्रकाश कहा जाता है और परत प्रका, प्रकाशित होने वाले वे पर प्रकाश है तो अनात्मा जो जड़ पदार्थ होंगे वे चेतन आत्मा से प्रकाशित होते हैं उनको प्रकाशित करता है चेतन प्रकाशित करने का अर्थ है ज्ञान कराना ज्ञापन करना दिखाना भाषमानता उनमें लाना उचेतन से जड़ में भाषमानता आती है और चेतन में भाषमानता किससे आती है तो चेतन में भाषमानता स्वतः है तो स्वतः भाषमानता जिसमें है जो अपने अभिव्यक्ति में स्वरूप से अतिरिक्त अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता उसे कहा जाता है स्वप्रकाश रूप तो आत्मा को प्रकाशित होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है अन्य किसी साधनातर की वो साधनांतर की अपेक्षा किए बिना अपने स्वरूप से ही भास रहा है इसलिए मुंडक ने बताया कि तमेव अनुभाति अनुभाव तस्य भाषा सर्वमिदम विभाती तो भान्त शब्द का अर्थ होता है स्वप्रकाश रूप भांत है भासवान तो जो भास्मान है कौन तम अर्थम यानी कौन आ, सूर्य चंद्रमा अग्नि विद्युत आदि जिसे प्रकाशित नहीं करते न तूर्यो भाति न चंद्रताक नेमा विद्युत भांति कू तो ये पूर्वार्ध है जगत में जड़ प्रकाश पदार्थों को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक के रूप में जो बताए गए हैं सूर्यादि वे जिसे प्रकाशित नहीं कर सकते उसे कहा गया भांत लेकिन वो प्रकाशित तो नहीं कर रहे हैं सूर्यादि आत्मा को तो फिर अप्रकाशित ही होगा आत्मा ऐसी बात नहीं है वो भानता है यानी भास्मान है प्रकाशित हो रहा है वो किससे प्रकाशित होगा कोई साधन तो दूसरा है नहीं उसे प्रकाशित करने वाला तो अपने स्वरूप से ही प्रकाशित होगा इसलिए भानत शब्द का अर्थ है वहां पर सो प्रकाश रूप वो आत्मा है वो पहले भासता है प्रकाश स्वरूप होने के कारण और तस्य भाषा सर्वेदम विभाती बाकी सब उसके प्रकाश से बाद में प्रकाशित होते हैं अनुभाति तो स्व प्रकाश रूप हो। और आगे कहते हैं सर्वांतर यामी। सर्वांतर सर्वांतरयामी इसमें अंतर्यामी का अर्थ होता है जो अंदर में रह करके नियमन करता है उसे अंतर्यामी कहते हैं बृहदारण्य उपनिषद में एक जो आता है अंतर्यामी ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द का अर्थ वहां पर है प्रकरण अवान्तर प्रकरण जैसे ब्रह्म सूत्र में चार अध्याय प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद ऐसे वहां पाद के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग आया और प्रतिपाद्य विषय को लेकर के ब्राह्मण का नाम होता है तो अंतर्यामी के रूप में आत्मा का वर्णन बृहदारण्य उपनिषद के जिस पाद के द्वारा हो रहा है उस पाद को कहा जाएगा अंतर्यामी ब्राह्मण कहीं गार्गी, गार्गी ब्राह्मण है तो गार्गी और याज्ञवल्के जी का संवाद जहां आया वो गार्गी ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण मैत्री को उपदेश आत्मावार्य द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य से जिन्होंने याज्ञवल्के जी ने किया है इसलिए श्रोता के नाम से मैत्री के नाम से मैत्री ब्राह्मण ऐसे कहीं प्रतिपाद्य विषय को लेकर के ब्राह्मण का नाम होता है कहीं श्रोता के तो कहीं वक्ता के नाम से तो वहां अंतर्यामी ब्राह्मण में आत्मा को अंतर्यामी के रूप में बताया गया है तो कितने लोगों के अंतर्यामी के रूप में बताया गया तो कहते सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी में सर्व इस सर्व नाम का अर्थ है संपूर्ण जगत अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भेद से विभक्त संपूर्ण जगत और उस सम्पूर्ण जगत का अंतर्यामी है आत्मा एक आत्मा है और उसी संपूर्ण जगत के अंतर्यामी को समझायाज्ञवल के जी ने कि ये सत आत्मा अंतर्यामी परेश्वर ये तुम्हारी आत्मा है जो अंतर्यामी है आत्मा है का मतलब स्वरूप है वास्तविक आत्मा का स्वरूप सर्वांतरिया वो केवल हमारी बुद्धिवृत्तियों का मात्र साक्षी नहीं है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही इस इसके मंत्र के द्वारा बताया गया कि वह प्रतिबोध शब्दित समस्त कार्यक्रम संघात में स्थित बुद्धिवृत्तियों का साक्षी है अरो साक्षी मैं हूं अंतर्यामी मैं हूं इस रूप से जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्यों कहते जो सम्यक ज्ञान होगा परमात्मक ज्ञान होगा उससे समूल अध्यास की निवृत्ति हो जाती है और नित्य प्राप्त जो अपना अमृतत्व स्वरूप है वह प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता है इसलिए कहा अमृतत्व ही विन्दते तो समस्त कार्यक्रम संघातस्थ वृत्तियों का जो साक्षी है जो समस्त कार्यक्रम संघात में रह करके प्रत्येक कार्यक्रम संगात अंतपाति श्रोत्रादि जड़ आ, साधनों का प्रवर्तक है स्थूल शरीर भी भौतिक है ना सूक्ष्म शरीर वो भी भौतिक है और कारण शरीर अविद्या है वो भी जड़ है तो भूत जड़ होने से भूतों का परिणाम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी स्थूल शरीर भी जड़ है और कारण शरीर अविद्या रूप होने से जड़ है और जड़ में जो प्रवृत्ति होती है वह स्वतः नहीं होती पंखा घूमता है बल्ब प्रकाश देता है लेकिन स्विच ऑफ होने पर तो ये स्विच ऑफ होने पर कुछ नहीं और स्विच ऑन करना पड़ता है चेतन को चाहे स्विच से वो उनको ऑन कर लो या रिमोट आदि है तो उससे ऑन कर लो लेकिन रिमोट आदि चलाने के लिए चेतन की जरूरत है ना तो चेतन से प्रेरित ही जड़ में प्रवृत्ति होती हुई देखी जाती है तो बिल्कुल जड़ पंखा आदि साधनों के तरह ही जड़ है ये कार्यक्रम संघात और इस कार्यक्रम संघात में कोई न कोई इनका प्रेरक कार्यक्रम संघात से अलग नहीं होगा तो वैसी ही प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी जैसे स्विच ऑन ऑफ करने वाला चेतन न हो तो वो पंखा आदि साधन में घूमना आदि प्रवृत्ति नहीं होगी तो कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति होती हुई देखी जा रही है और वो जड़ कार्यक्रम संघात है और जड़ में प्रतीयमान प्रवृत्ति बताती है कि इस जिस जड़ में प्रवृत्ति हो रही है उस जड़ का प्रेरक चेतन उससे अलग विद्यमान है तो स्थूल सूक्ष्म कार्यक्रम संघात में होने वाली जो हो उनकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है शारीरिक व्यापार मानसिक व्यापार ऐन्द्रियक व्यापार रूप वह प्रवृत्ति शास्त्रीय हो या अशास्त्रीय हो चेतन की प्रेरणा के बिना संभव नहीं है वह जो प्रेरक चेतन है वो है अंतर्यामी और वो एक कार्यक्रम संघात या दो कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति होती हुई नहीं देखी जा रही है अभी अपितु समस्त कार्यक्रम संघात में देखी जा रही है इसलिए वो सारे कार्यक्रम संघात का प्रेरक जो चेतन समस्त कार्यक्रम संघात से विलक्षण एक है वो मैं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय जैसे का मैं मनुष्य हूं ये दृढ़ निश्चय रहता है ऐसा मैं सर्वांतरयामी हूं यह दृढ़ निश्चय जिसका है वह जीवन मुक्त यहां पर यह कहा कि स्व प्रकाश रूप और सर्वांतरयामी आगे कहते चिदाकाश रूप आकाश शब्द की व्युत्पत्ति है आसमता प्रकाशते इति आकाश ऐसी आकाश शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं यदि तो आकाश शब्द का अर्थ होता है काशते यानी प्रकाशते काश्री प्रकाश अर्थ में धातु है प्रकाश अर्थ में आकार अर्थ है समंतात तो सम यानी सब और काशते यानी प्रकाशते जैसे मिश्री के किस भाग में मिठास है और किस भाग में मिठास नहीं है हा? मिश्री देखिए है, है? किधर खारी होती है किधर मीठी होती है या मीठी मीठी होती है तो कहीं से भी खा लो किधर से भी खा लो ऊपर से खा लो नीचे से खा लो बीच में साइड का सब हटा करके खा लो मीठी मीठी होती है ऐसे आकार से अर्थ है आसमता यानी चारो ओर कहीं से भी देखो आत्मा को पीछे से देखो तब भी प्रकाश रूप ने चेतन रूप भाषी रहा है नीचे से देखो ये जो सामान्य अपना दीप होता है दिए तले अंधेरा करते है ना? ये तो साइड में भी प्रकाशित होगा ऊपर होगा लेकिन अपने नीचे वाले हिस्से को प्रकाशित नहीं करेगा लेकिन आत्मा तो आ का अर्थ है आ समंतात्म समानता का अर्थ है सब ओर से दसों दिशाओं से उसको देखो तो वो होगा क्या का प्रकाशमान ही प्रकाशमान होगा वो चिदघन है जैसे लवण घन कहा जाता है ना उसमें ब्रदारण्य में ही दृष्टान्त आता है उसके चिदरूपता को समझाने के लिए लवण घन यानी नमक का ढेला जैसे कहीं से भी उसे चाटो तो खारा ही लगेगा ऐसे आत्मा चिदघन है यानी चेतन की मूर्ति है उसमें जड़ता का लेश भी नहीं है तो आकाश शब्द का तो वो अर्थ निकलेगा तो कैसा अरे एक आकाश शब्द रूढ़ है लोक में भूताकाश के लिए अवकाश के लिए लेकिन वो अवकाश भासमान नहीं है और ये चिदाकाश है का मतलब चेतन आकाश मैं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका है उसे कहा गया जीवन मुक्त जीवन मुक्त स उच्चे ऐसे लगाना ये पूछा था ना कि जीवन मुक्त कह तो कहते जीवन मुक्त वह है जिसका ये निश्चय है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ वैश्य नहीं हूं शूद्र नहीं हूँ पुरुष नहीं हूँ अभी तु असंग सच्चिदानंद रूप स्वयं प्रकाश सर्वांतर यामी चिदाकाश ऐसा जिसका दृढ़ अपरोक्ष निश्चय है वह जीवन मुक्त है स्थित प्रज्ञा है हाँ। हा, तो इन्हीं सब शब्दों से उपलक्षित हो रहा है निर्विशेष चेतन अखंड का अर्थ होता है खंड रहित खंड का अर्थ है भेद भेद रहित है वो तो तीन प्रकार की परिचिन्नता से रहित है ये असंगता को बताते समय कहा था ना कि उसमें देशतः तो, कालतः तो, वस्तुतः तो, परिचिनता नहीं है सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है इसलिए अखंड है अखंड का अर्थ है खंड रहित खंड का अर्थ है भेद तीन प्रकार का भेद होता है तीनों प्रकार का भेद उसमें नहीं है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिदम ूर्ण पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति शंकर शंकर केशवम पुनः गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ